श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनतीस आठ अप्रैल अठारह सौ गोपी प्रेम अनुराग रूपी बाघ श्री राम कृष्ण ने कुछ गाने के लिए कहा रामलाल और काली मंदिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने लगे ठेका लगाने के लिए एक बाया मात्र था कुछ भजन गाए गए श्री राम कृष्ण भक्तों से बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है वैसे अनुराग रूपी बाघ काम क्रोध आदि रिपोर्ट को खा जाता है एक बार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम क्रोध आदि नहीं रह जाते गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी श्री कृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था और है अनुराग अंजन श्रीमती राधा कहती हैं सखियों मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूँ उन लोगों ने कहा सखी तुमने आँखों में अनुराग का अंजन लगा लिया है इसीलिए ऐसा देखती हो इस प्रकार लिखा है कि मेढ़क का सिर जलाकर उसका अंजन आँखों में लगाने से चारों ओर सांप ही सांप दिख पड़ते हैं जो लोग केवल कामनी कांचन में पड़े हुए हैं कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते वे बद्ध जीव हैं उन्हें लेकर क्या कभी महान कार्य हो सकता है जैसे कौवें का चोच मारा हुआ आम ठाकुर सेवा में लगाने की क्या खाने में भी हिचकिचाहट होती है संसारी जीव बद्ध जीव ये रेशम के कीड़े हैं यदि चाहें तो कोष को काट कर बाहर निकल सकते हैं परंतु खुद जिस घर को बनाया है उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है फल यह होता है कि उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है जो मुक्त जीव हैं वे कामनी कांचन के वसीभूत नहीं होते कोई कोई कीड़े रेशम के जिस कोएं को इतने प्रयत्न से बनाते हैं उसे काट कर निकल भी जाते हैं परंतु ऐसे एक ही दो होते हैं माया मोह में डाले रहती है दो एक मनुष्यों को ज्ञान होता है वे माया के भुलावे में नहीं आते। कामरी कांचन के वशीभूत नहीं होते साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध कोई कोई बड़े परिश्रम से खेत में पानी खींच कर लाते हैं यदि ला सके तो फसल भी अच्छी होती है किसी किसी को पानी सींचना ही नहीं पड़ा वर्षा के जल से खेत भर गया उसे पानी सींचने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ा माया के हाथ से रक्षा पाने के लिए कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता परंतु ऐसे दो ही एक मनुष्य होते हैं और है नित्य सिद्ध इनका ज्ञान चैतन्य जन्म जन्मांतरों में बना ही रहता है मानो फवारे की कल बंद है मिस्त्री ने इसे उसे खोलते हुए उसको भी खोल दिया और उससे फर्र से पानी निकलने लगा जब नृत्य सिद्ध का प्रथम अनुराग मनुष्य देखते हैं तब आश्चर्य से कहने लगते हैं इतनी भक्ति इतना वैराग्य इतना प्रेम इसमें कहाँ था श्री रामकृष्ण गोपियों के अनुराग की बात कह रहे हैं फिर गाना होने लगा रामलाल गाने लगे गीत का आशय यह है हे नाथ तुम ही हमारे सर्वस्व हो तुम ही हमारे प्राणों के आधार हो और सब वस्तुओं के में सार पदार्थ भी तुम ही हो तुम्हें छोड़ तीनों लोक में अपना और कोई नहीं सुख शांति सहाय संबल संपद ऐश्वर्य ज्ञान बुद्धि बल वासगृह आराम स्थल आत्मीय मित्र परिवार सब कुछ तुम्ही हो तुम ही हमारे इहकाल हो और तुम ही परकाल हो तुम ही परित्राण हो और तुम तुम्ही स्वर्गधाम हो शास्त्रविधि और कल्पतरु गुरु भी तुम्ही हो तुम ही हमारे अनंत सुख के आधार हो हमारे उपाय हमारे उद्देश्य तुम्ही हो तुम ही सृष्टा पालनकर्ता और उपास्य हो दंडदाता पिता स्नेहमयी माता और भवानणों के कर्णधार भी तुम्ही हो श्री रामकृष्ण भक्तों से आहा कैसा गीत है तुम्हें हमारे सर्वस्व हो अक्रूर के आने पर गोपियों ने श्री राधा से कहा राधे यह तेरे सर्वस्व धन का हरण करने के लिए आया है प्यार यह है ईश्वर के लिए व्याकुलता इसी कहते हैं फिर गाना होने लगा भावार्थ रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो क्या रथ चक्र से चलता है जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरी ही इस चक्र के चक्री हैं गीत सुनते सुनते श्री राम कृष्ण गंभीर भाव समाधि सागर में डूब गए भक्तगण श्री कृष्ण को चुपचाप टकटकी लगाए देख रहे हैं कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है श्री राम कृष्ण हाथ जोड़े हुए समाधि बैठे हैं वैसे ही जैसे फोटोग्राफ में दिखाई देते हैं नेत्रों से आनंद धारा बह रही है बड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ हुए परंतु अभी उन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं जिन्हें समाधि अवस्था में देख रहे थे कोई कोई शब्द सुन पड़ता है श्री राम कृष्ण आप ही आप कह रहे हैं तुम ही मैं हो मैं ही तुम हो खूब करते हो परंतु यह मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया चारों ओर तुम्ही को देख रहा हूँ हे कृष्ण दिन बंधु प्राणवल्लभ गोविंद प्राणवल्लभ गोविंद कहते हुए श्री राम कृष्ण फिर समाधिमग्न हो गए भक्तगण महाभाव में श्री राम कृष्ण को बार बार देख रहे हैं किंतु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती